बीरबल की सूझबूझ अकबर के मंत्री बीरबल एक दिन दरबार में देर से आए इस कारण अकबर गुस्से में निकल रहा था पर उसी समय मेरा बेटा लगा। उसे मनाने में देर हो गई अकबर क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो एक बच्चे को तुम चुप कराने में भला इतनी देर लगती है बीरबल जी हो जो रोते हुए बच्चे को मनाना बहुत कठिन काम है अकबर यह भी क्या मुश्किल है मैं तो एक छड़ में रोते हुए बच्चों को मना लूं बिरबल ऐसी बात है तो यह भी देख लेते हैं हम एक नाटक करते हैं मैं बच्चा बन जाता हूं और आप मेरे पिता बन जाइए अकबर ठीक है मैं तैयार हूं अकबर के चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा था बिरबल जमीन पर लेट कर लुढ़कते ढुलकते रोने लगा अकबर बेटा तुम क्यों रो रहे हो बिरबल हुँ, मुझे गन्ना चाहिए अकबर रो मत तुम्हें गन्ना चाहिए ना अभी आ जाएगा अकबर ने अपने सेवकों को गन्ना लाने के लिए भेजा थोड़ी देर में गन्ना आ गया उसे देखकर बच्चा फिर से जमीन पर हाथ पैर मारकर रोने लगा अकबर अब क्यों रो रहे हो गन्ना तो आ गया ना बिरबल हम्म हुँ, गन्ना मुझे छोटे-छोटे टुकड़ों में चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं अकबर बस इतनी सी बात मैं अभी गन्ने को कटवा देता हूं सेवकों ने गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बच्चे ने टुकड़ों को उठाकर फेंक दिया और फिर से रोने लगा अकबर उलझन में पड़ गए अकबर अब क्यों रो रहे हो जैसा तुमने मांगा वैसे गन्ने के टुकड़े कर तो दिए बिरबल हम्म टुकड़ों को फिर से जोड़कर पूरा गन्ना बना कर दीजिए अकबर चिड़चिड़ाते हुए अरे कटे हुए टुकड़ों को फिर से कैसे जोड़ेंगे बिरबल की योजना अकबर की समझ में आ गई अकबर तुम ठीक कहते हो सचमुच बच्चे को मनाना इतना आसान नहीं है बिरबल मुस्कुराए अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उठ खड़े हुए